और काफ़ी समय से जो है टूर एंड ट्रेवलिजन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं जैसे कि जो लाइसेंसिंग की बात होती है गाड़ी का या फोर व्हीलर की उसके बहुत ही अच्छी तरह से उस विषय पर उनको जानकारी है तो उस विषय में भी जानेंगे और बहुत सारी बातें उनसे आज करेंगे तो आप सभी की तरफ से मधुकर जादव जी का बहुत बहुत स्वागत है मेरा नाम मधुकर जाधव है मैं महाराष्ट्र के लातूर ज़िले में एक खेड़े गांव का एक रहवासी हूँ या पोस्ट ऑफिस भी नहीं है ऐसा एक छोटा खेड़े गांव है और उन्नीस बारह अट्ठावन मेरा डेट ऑफ बर्थ है मैं एमएससी फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक स्पेशल में पास किया हूँ 79 में 79 से 85 तक मैं महाराष्ट्र के एक मशहूर कॉलेज राजू महाविद्यालय बोल के हैं उसमें लेक्चरर यानी प्रोफेसर बोल के काम किया है उसके बाद में लोक महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के थ्रू चयन होने के बाद में असिस्टेंट आरटीओ टी पद पे मैं 85 में गवर्नमेंट सर्विस जॉइन किया है उसके बाद में मेरे दो प्रमोशन के हुए है स्टार्टिंग से मैं परवनी जालना औरंगाबाद नांदेड़ श्री रामपुरगा मुंबई ने ये जगह पे काम किया है और अभी फिलहाल ये मेरा लास्ट मंथ है ये महीने के आखिर में मैं सेवानिवृत्त होने वाला हूँ मधुकर यादव साहब बात ही अच्छा लगा आपने अपने बारे में बताया और किस तरह से आप एक छोटे से गांव से जो है पढ़ाई शुरू किया और यहाँ तक एक अच्छे पोजीशन पे आप रहे और अभी एक महीना है आपको रिटायर होने में तो इन एडवांस आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से और खुशी हो रहा है कि मुझे आपको इंट्रोड्यूस करने में और विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आपके साथ बात करने का मुझे सु अवसर मिला इसके लिए मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ और चलिए आगे बढ़ते हैं मधुकर यादव साहब ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि हम लोग हर व्यक्ति जो है करियर के बारे में कुछ सोचा करता है आज युवा जो है बहुत सारे उनके पास ऑप्शन होने के बाद भी वो थोड़ा सा करियर को चुनने में उनको थोड़ा सा दिक्कतें आ रही हैं तो आपके समय पर आपने इस फील्ड में आने का कैसा हुआ क्या रीजन बना या खुद की आपकी इच्छा थी या बाय लक या बाय चांस आप इसमें आ गए इस फील्ड में पहले जब पढ़ाई चालू थी तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई की तरफ था कोई नौकरी इसका उसका कुछ नहीं है खाली मेरिट हासिल करना वही सब्जेक्ट में क्लास में यूनिवर्सिटी में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेके अच्छे उनसे पास होना ये पहले मेरा एम था और उसके बाद में मैं उसके पॉसिबल फील्ड कौन सी पोस्ट आपने को मिल सकते ये सोच के मैं ले, लेक्चरशिप के लिए अप्लाई किया और उसके बाद में कॉलेज में मैं फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते कॉलेज का जो करियर फोरम रहता है स्टूडेंट को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना इनकरेज करना उनको गाइड करना ये एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी मेरे तरफ दी गई थी और वो करते करते और हमारे कोई कलीग यू यूपीएससी एस के एग्ज़ाम दे रहे थे मैं सोचा अपन भी एक बार देखते देखेंगे आ, एक एम पी एस सी ओ पास होके अपन करियर गाइडेंस कर रहे तो स्टूडेंट को थोड़ा भरोसा आता है कि वे ये इसने क्याली क्याली क्या क्वालिफाई किया है और क्वालिफाई करने के बाद भी यहाँ अपने को पढ़ा रहा है तो ये खाली अचीव करने के लिए मैंने एग्जाम दिया था अच्छा। तो आ, तो मेरी रेगुलर लेक्चरशिप तो चालू ही थी तो, आ, पहली प्रली एग्जाम हो गई पास हो गया मे हो गई पास हो गया फिर वाईवा ओरल एग्ज़ाम हो तो जब ऐसा ही क्यूरसिटी के ये तरफ से चल रहा था सब छोड़ के कॉलेज छोड़ के जाना ऐसा ये थॉट नहीं था जब एग्ज़ाम ओरल होके रिजल्ट आ गया तो मैं ऐसा ही निश्चिंत था कि अपने को जाना नहीं है लेकिन मेरे कलीग बोले कि आपको अपॉर्चुनिटी है वहाँ आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं यू कैन एक्सेप्ट चैलेंजेस यू कैन सर्व बेटर देन दिस पोस्ट तो मैं सोचा देखते हैं, ट्राई करके क्या नया फील्ड क्या है लेक्चररशिप तो चार पाँच साल की थी आदमी इधर मैं जॉइन होने को आ गया और जब से यहाँ से यहाँ का गवर्नमेंट में से सर्विस कर रहा हूँ मधुकर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका इस फील्ड में आना हुआ और जैसे कि मुंबई जैसे शहर में आप पोस्टिंग है और आपने काफ़ी समय से इसमें सेवा दी है तो एक क्यूरसिटी ये रहता है कि कितने लोगों को आप फोर व्हीलर या टू व्हीलर का लाइसेंस एक महीने में इशू करते हैं हम तो डायरेक्ट लाइसेंस इशू नहीं करते हैं हमारे यहाँ तो बड़ा स्टाफ है ऑफिसर्स डिप्यूट किए हैं हर एक सेक्शन को अंधेरी आरटीओ टी ओ यहाँ बा से दहीिसर तक आता है उसमें अंधेरी और बोरियोली हमारे अंडर आते हैं दो ऑफिस है ऑफिस में मिला के जो हम नियरली सिक्स हंड्रेड लाइसेंस पर डे लर्निंग लाइसेंस देते हैं पहले अच्छा तो वो लर्निंग लाइसेंस लेने के बाद में वो ट्रेनिंग लेते हैं ड्राइविंग प्रोफिशेंसी हासिल करने के बाद में हमारे पास पक्के लाइसेंस के लिए टेस्ट के लिए आते हैं नियरली बोरीओली और अंधेरी मिला 400 लाइसेंस, लाइसेंस ड्राइविंग पर दिए जाते हैं। तो उसमें टू व्हीलर है फोर व्हीलर है ऑटो रिक्शा है टैक्सी है बस ट्रक ऐसे अलग अलग व्हीकल टाइप के लाइसेंस शामिल है जी, जी। आ, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से का प्रोसेस है और एक मेगा सिटी है मुंबई में तो वहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा है उस हिसाब से 600 जो है आपके पास लर्निंग लाइसेंस रोज के इशू होते हैं और 400 के करीब पक्के लाइसेंस आप रोज के देते हैं तो चलिए अच्छी बात है आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर से मधुकर जाधव जी से जुड़ेंगे और बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे इसी विषय पर तो आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट पर विशेष मुलाकात सुनते रहो मुस्कराते रहो चल के तुझे मैं ले के चलो एक तैसे गगन के तले जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले आ चल के तुझे मैं ले के चलो एक तैसे गगन के तले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 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और मधुकर जाधव जी से हमारी बात हो रही है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और आरटीओ में विशेष रूप से सेवा दे रहे हैं और आपको पता ही चल गया उनके शब्दों से उनकी बातों से कि वो किस तरह से काम करते हैं और कैसे यहाँ तक पहुँचे उसके बारे में उन्होंने बताया है तो आइए जैसे कि आर की बात करते हैं तो रोड और बाइक और ट्रेवलिंग की बातें तो उसमें आती हैं और जैसे कि रोड एक्सीडेंट्स वगैरह होता है रोड सेफ्टी के बारे में थोड़ी जानकारी आपसे जानना चाहूँगा सर आप बताइए कि किस तरह से हमें ड्राइव करना चाहिए और रोड एक्सीडेंट जो होते हैं उससे बचने के लिए आप किस तरह के कि सेफ्टी के साधन हमें बता सकते हैं जी व्हीकल पॉपुलेशन इतना बड़ा है कि उस कंपेरिजन में उस एक्सीडेंट की भी संख्या बहुत बड़ी है ये सब लास्ट पाँच छः साल से इसके सब जो रिलेटेड डिपार्टमेंट्स है सब जाग जाग गए हैं और ये एक्सीडेंट का समान कैसा कम करना ये सोच रहे हैं इसके लिए अभी जो हेलमेट्स जैसे वो यूज है सीट बेल्ट्स है ड्राइविंग टेक्निक्स अच्छे टेक्निक से ड्राइविंग टेस्ट देके क्वालिफाइड ड्राइवर को ही लाइसेंस देना है ये जो और जन जागृति या ला, जब लाइसेंस रिन्यूअल को आता है उसको रिवीजन फिर से जो नए रूल्स आए हैं फिर से एक बार एबीसीडी फिर से हम उनको सिखाते हैं कोई उसका स्किप हुआ होगा या एक्सीडेंट के फिल्म्स दिखाते हैं कुछ उसके बैड हैबिट्स क्या है हाउ टू कॉन्सेंट्रेट तबीयत का क्या महत्व है ये सब चीज़ें एक्सीडेंट कम करने के लिए हम ये करते हैं हर साल जन जागृति के तौर पे सुरक्षा सप्ताह पूरे देश में होता है महाराष्ट्र में वो पंद्रह दिन का होता है उसमें पूरा मेडिकल कैंप्स लेते हैं दारू पीने का या नशाबाजी करके वाहन चलाने का क्या बुरा असर है और टाइम करना या ज़्यादा आ... थकावट होने के बाद भी गाड़ी चलाना उसके क्या दुष्परिणाम है उसने वो गाड़ी चलाते टाइम उसके फैमिली का खुद का ध्यान याद किया तो कैसा सेफ साइड वो गाड़ी चला सकेगा ये सब जो लोगों को हम समझा देते हैं जिसके माध्यम से वो फिर से एक बार सोचेगा कि ये घर में अपने कोई वो रहा देख रहा है अपने ऊपर कोई डिपेंड है या अपन गाड़ी चलाते तो सामने वाले का एक्सीडेंट हो गया तो उसके ऊपर कोई डिपेंड है तो ये सब जानकारी देके के करने का हम कोशिश करते हैं उसमें से प्रबोधन जो भाग आता है वो बहुत तो महत्वपूर्ण रखता है तो वो अलग अलग तरीके से ऑडियो टाइप वीडियो टाइप सब माध्यम यूज करके हम लोगों को अलर्ट करते हैं डिसिप्लिन कर, से चले सब तो कैसा एक्सीडेंट कम हो सकता है या सामने वाले के ऊपर भरोसा नहीं करते हुए तो अपना खुद सामने वाला ब्रेक दबाएगा ये सोचते मत सोचो अपन खुद ब्रेक दबा के एंटीसिपेट किए तो एक्सीडेंट अवॉइड हो सकते हैं मीडियम अपने जो जहाँ तक अपनी कैपेसिटी है वो स्पीड में ही गाड़ी चलाना है गाड़ी की स्पीड अभी डेढ़ सौ दो सौ किलोमीटर प्रति घंटा गा, चलती है लेकिन अपने रिफ्लेक्स एक्शंस कैसे है अपन पचास साठ सत्तर तक ही अपना कंट्रोल कर सकते हैं तो वही स्पीड में गाड़ी चलाना है नहीं तो अपनी इंडिया में टाइमिंग की कोई कमी नहीं है रास्ते में अपन स्पीड में चलते हैं और वहां जाके ढापे पे एक घंटा रुकते आधे घंटा रुकते हैं तो रास्ते पे थोड़ा टाइम ज़्यादा दिए तो सेफर साइड अपने खुद के लिए रहेगा और अदर रोड यूजर्स के लिए रहेगा ये हम सबको बताने की कोशिश करते हैं जी मधुकर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं विशेष मुलाकात में आपको सुन रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम लोग एक्सीडेंट को रोक सकते हैं एक तो सेफ्टी के साधन पहने और साथ ही साथ दूसरा कि दूसरे व्यक्ति हमें ब्रेक दबाएगा या दूसरा व्यक्ति रास्ते में से हटेगा ऐसा सोच के ना करें हम अपने तरफ से ब्रेक लगाएं और खुद थोड़ा सा जागरूक हो के हम अगर गाड़ी चलाते हैं तो अच्छा है और एक बहुत अच्छी बात आपने बताएं कि गाड़ी में हम लोग स्पीड ज़्यादा रन करते हैं और जब ब्रेक लेना होता है कहीं हमको चाय या फिर होटल में रुकना होता है तो वहाँ पर हम लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो उस टाइम को कम करके हम लोग अगर रनिंग जो हमारा कार का हम लोग स्पीड है वो लिमिट जिस जिसमें हमारा गाड़ी हमारे कंट्रोल में रहता है उसी स्पीड से अगर हम लोग चलाते हैं तो ये एक अच्छा चीज़ हो सकता है इससे बहुत सारे एक्सीडेंट जो है कम हो सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को पसंद आया होगा मधुकर साहब की ये बातें तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जैसे कि आप मुंबई में कितने समय से हैं और आपकी पोस्टिंग वगैरह कहीं हुई थी क्या इसके बारे में कुछ अपने कार्य क्षेत्र के बारे में बताइए किस तरह से आप किस पोजीशन से आए और कहां तक पहुंचे उसके बारे में थोड़ा सा अपना जॉब प्रोफेशन के बारे में बताइए बोल के क्लास टू पोस्ट थी तो पहले परभनी महाराष्ट्र में ग्रामीण भाग है वहाँ मैं पाँच साल पोस्टिंग किया हूँ उसके बाद में जालना उसी के बाजू का जिला है वहाँ चार साल असिस्टेंट आर बोल के सर्विस किया है और दस साल की तो करीबन सर्विस होने के बाद में पहला प्रमोशन मुझे मिल गया है डेपोटी आर बोल के तो जिले की श्रीरामपुर है वहाँ एक तीन साल सर्विस करके फिर से औरंगाबाद मराठवाड़ा जहाँ मेरा होम रीजन है वहाँ से तो वहाँ दो साल सर्विस करने का मौका मिला डिप्यूटी आर टीओ तो उसके बाद में महाराष्ट्र के ठाणे में ट्रांसफर हो गई थाना डिपूटी आर एक बड़ा चैलेंज का पोस्टिंग है वहाँ मैंने तीन साल काम किया है उसके बाद में फिर से जलगांव ट्रांसफ़र हुआ जलगाँव में काम करने का अलग से अनुभव आ गया वहाँ काम किया मैंने और उसके बाद में एक साल के लिए यही जहाँ मैं आई ए ऑफिस में हूँ ये ऑफिस में डिप्यूटी आरटीओ टी बोल के ट्रांसफ़र हुआ था 2005 साल में तो 2006 में यहाँ से मेरा प्रोमोशन आरटीओ टी बोल के हो गया तो वो दूसरा प्रोमोशन था उसके बाद में मैं दुल्हिया रीजनल ऑफिसर बोल के पोस्टिंग हो गई वहाँ चार साल हम करने के बाद में हमारे हेड ऑफिस में डिपुटी कमिश्नर बोलके के कुछ दिन सर्विस करनी पड़ी उसके बाद में मुंबई का एम जीरो वन जो नंबर है वहाँ काट ऑफिस में मैंने तीन साल आ, सर्विस की और उसके बाद में थाना में फिर से आरटीओ बोलके ओ दो साल से सेवा करने का मौका मिल गया और वहाँ से मैं सीधा यहाँ लास्ट अक्टूबर में और यह मेरी आखिरी पोस्टिंग है वो आर मुंबई वेस्ट बोलते हैं इसको यह मैं झुरू हमारा कोड है तो यहाँ भी काम कर रहा हूँ तो करीबन 10 10 10 दस साल के बाद में हमको प्रमोशन मिलता है और मुझे मिला है तो मैं जॉब वर्क में सेटिस्फाई हूँ पूरे लगन से काम करने का सोचता हूँ सब लोगों को काम करने का तरीका सिखाता हूँ से और करके लेता हूँ ऐसा काम करे कि उसका कोई अपने को रिप्लाई देने की नौबत नहीं आना चाहिए या अपन नहीं रहे तो भी कोई पेपर देख के अपने बारे में और रिप्लाई दे सकता है ऐसा काम करने की सबको टीचिंग या गाइडेंस करने का और करा के लेने का मैं पूरी तरह से कोशिश करता हूँ मधुकर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपके जीवन काल में कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग हुई और एक बात इसके साथ जोड़ते हुए मैं ये पूछना चाहूँगा जब इन अलग अलग इलाकों में अलग अलग जगह में आप गए तो वहाँ पर कौन सी ऐसी जगह जिसके नेचर से आप बहुत प्रभावित रहे बहुत अच्छा लगा आपको लगा कि यहीं पर हमको अपना पूरा टाइम निकालना है तो ऐसी कोई जगह जो आपको बहुत आकर्षण किया हो उसके बारे में बताइए ऐसा आकर्षण पहले ये पता नहीं था कि मैं मराठवाड़े के बाहर सर्विस कर सकता हूँ या जाना पड़ेगा तो औरंगाबाद मेरा पहले से गिरा था कि आई विल सेटल देर तो बाद में समझ में आ गया है कि औरंगाबाद में तो हमारी पोस्टिंग है ही नहीं एक पोस्टिंग करने के बाद में बाहर जाना है तो उसके बाद में मैंने थाना में सेंटर बनाया थाना के आसपास थाना में रह के आजू ट्रांसफर हो गई तो जाएंगे ऐसा सोच के थाना में सेटल होने का सोचा पहले सोच थोड़ी अलग थी औरंगाबाद की थी तो बाद में जब ध्यान आ गया कि अब औरंगाबाद में रह नहीं सकते एक पोस्टिंग वहाँ मिल सकते है बाकी तो पूरा सर्विस का पीरियड दस पंद्रह साल का वहाँ से पॉसिबल नहीं है तो और मैं थाना में शिफ्ट हो गया और थाना बहुत ही अच्छा सिटी है वहाँ का कल्चर ये मुंबई की भीड़ भी और ग्रामीण भाग का जो कल्चर है उसका मिक्स थाना में है तो वहाँ अपने वो ग्रामीण कल्चर और सिटी कल्चर दोनों भी नजर आते हैं तो हमारे जैसे खेड़े फेड़े से आने वाले लोगों को वो वहाँ शूट करता है तो हमने थाना पसंद किया और हमारे पूरी फैमिली थाना में रहते है और खुश है। चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे सभी दोस्तों को भी आपकी बातें सुनकर काफ़ी अच्छा लग रहा है और जाते जाते मैं कहूँगा कि मुंबई नगर में आप थाना यानी मुंबई के आसपास ही काफ़ी समय आप व्यतीत कर रहे हैं और आपके फैमिली भी मुंबई में है तो मैं चाहूँगा कि मुंबई की जो फिल्मी नगरी है या फिल्मों से या संगीत से आपका कुछ जुड़ा हो तो कुछ अच्छी चीज़ें जो आपने देखी है उसके बारे में बताइए या कोई अच्छा गीत आपको लगता हो उसमें से कुछ फिल्मों के बारे में या गानों के बारे में बताइए मैं ज्यादा रुचि रखता नहीं हूँ कभी तो कम्पल्सरीली फैमिली के साथ नहीं जाना पड़ता है तो भी मुझे मराठी फिल्म्स ज्यादा पसंद है जी। मैं कभी टाइम मिला तो और देखता हूँ या हिंदी में अमिताभ बच्चन साहब की जो फिल्म्स रहती है कभी लाइक तो फिर चैनल चेंज नहीं करता हूँ वहीं देखते बैठता हूँ और तो जो हेरा फेरी फिल्म है वो जब भी कभी कहीं लगी क्या सिंगर वो लगी तो फिर आगे नहीं बढ़ता देखते बैठता <laughs> गाने गाने गाने कौन से अच्छे लगते हैं आपको? गाने गाने अच्छे लगते लगते हैं हैं आपको मराठी हिंदी में जिंदगी एक सफर है सुहाना ये गाना थोड़ा पसंद है मधुकर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका फिल्मों के साथ आपका ताल्लुक कम है और कभी कभी आप फैमिली के साथ मिलकर देखते हैं और कुछ चीज़ें जो आपको अच्छी लगती है जैसे मैं आपने कहा कि कुछ फिल्में हमको अच्छी लगती हैं तो वो मैं देखते रहता हूं और चलिए अच्छी बात है और आपकी जो हॉबी है जैसे हर एक व्यक्ति के कुछ हॉबीज होते हैं आपकी हॉबी क्या है क्रिकेट देखना क्रिकेट देखना हॉबी है अच्छा अब टेंशन में रहा बोर रहा तो कितना भी पुराना मैच रहा या लाइव मैच रहा तो मैं क्रिकेट देखता हूँ और सब भूल जाता हूँ और उसमें इन्वॉल्व हो जाता हूँ अच्छा। मेरे वॉचिंग क्रिकेट तो मुझे पूरा सब बुला के मैं अच्छा। एकदम खाली खाली हो जाता हूँ पूरे टेंशन से ठीक अच्छा, अच्छा। जाती है टेंशन फ्री हो जाता हूँ और इंजॉय कर लेता हूँ क्या बात है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आप क्रिकेट के बड़े फैन हैं और जब भी आपको ऐसा टेंशन होता है तो आप क्रिकेट का जो मैच है वो देखते हैं लाइव भी देखते हैं या फिर पुराना जो चल रहा है उसको भी आप देखकर खुश होते हैं ये अच्छी बात है चलिए आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा कि आपको अभी राजस्थान और गुजरात के बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और पूरी दुनिया में जो लोग इंटरनेट के माध्यम से रेडियो को सुन रहे हैं वो सभी लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पर आप क्या बताना चाहेंगे ये जिंदगी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है महत्वपूर्ण तो है जो आज ऐसा अपन धार्मिक ग्रंथ में सुनते हैं कि बहुत अल्लाह घेरे के बाद में मिलती है तो इसको पेपरवाइज से गुजरना बड़ा गलत है तो मैं व्हीकल के बारे में ध्यान में रखते हुए बोल रहा हूँ तो बेफिकली ये जो अपना ये है थिंकिंग नजरिया हो भूल के एक जवाबदार नागरिक या इंसान बोल के खुद जी और दूसरे को जीने दे इसके लिए जो जवाबदारी लगती है या जवाबदारी की जाने होना चाहिए वो हर एक ने प्राप्त करके या अपने सब आसपास के लोगों को समझा के एक सुतोहर जिंदगी जीने का मैं सबको ये करता हूँ आह्वान करता हूँ कर जाधव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया और एक जिम्मेवार नागरिक होकर जीना चाहिए और दूसरों को भी जीने देना चाहिए ये आपने कहा और ये चीज़ें हम हर जगह पर लागू कर सकते हैं हम अपने फ़र्ज को ना भूले और अपने फ़र्ज़ के अनुसार हम अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाएँ ये आपने कहा इनडायरेक्टली और ये सारी चीज़ें जैसे कि आप रोडवेज़ में आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं बाइक चला रहे हो वो सारे नियमों को फॉलो करते हुए स्पीड को कंट्रोल करते हुए एक्सीडेंट प्रूफ होकर हम अपना यात्रा करें इसके ऊपर पूरा ध्यान दें और अपने से जो है ज़्यादा से ज़्यादा से सेफ्टी का साधन यूज़ करें और स्पीड लिमिट में हम लोग चलाएं तो ये अच्छी बात हो सकती है और एक जिम्मेवार नागरिक का करते हुए हम निभा सकते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद मधुकर जाधव जी आप हमारे साथ जुड़े विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आए और अपने दिल की बातें हमारे साथ शेयर किया और ख़ास किस तरह से हम सेफ्टी रखकर अपनी यात्रा कर सकते हैं और मुंबई नगरिया में आप रहते हैं तो वहाँ का परिवेश के बारे में भी आपने बताया वहाँ लाइसेंस कैसे इशू होते हैं कितने होते हैं उसके बारे में आपने जानकारी दी अपने बारे में बताया बहुत ही अच्छा लगा हमें बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज के लिए बस इतना ही विशेष मुलाकात कार्यक्रम में अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर हम आपके साथ होंगे तब तक हमें दीजिए इजाजत मुझी और मधुकर जादव जी को आप हैं 90.4 एफएम सुनते रहो मस्कर रहते रहो ज़िंदगी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 Odley, odley, ooh, odley, odley, ooh, odley, odley, ooh, odley, odley, ooh. गुजर दुनिया की तू कर हंस देगा जहाँ से गुजर दुनिया की तू कर मुस्कुराते हुए दिन बिताना यहाँ कल क्या हो किसने जाना जिंदगी एक सफर है सुहाना